महाभारत आशमेधिक पर्व धर्म पर्व अध्याय बयानबे जलदान अन्नदान और अतिथि सत्कार का महात्मा वै सम्पावाच ध्रुवाय पुराध्वाण जीवा गमनम तथा धर्म प्रहिष्टात्मा केशव पुनरब्रवी वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा वहाँ जीवों के सुखपूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से फिर बोले देव देव दैत्यघ्न ऋषि संघरभिष्टुत भगवन भवहन श्रीमन सहस्रा दित्य सन्निभ देव देवेश्वर आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले हैं ऋषियों के समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं आप सदैश्वर्य से युक्त भोगबंधन से मुक्त देने वाले श्री संपन्न और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं सर्वसंभव धर्मज्ञ सर्वधर्म प्रवर्तक सर्वदान फलम सौम व्य कथि धर्मज्ञ आप ही से सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं शांत स्वरूप धर्म धर्म धर्मान महोदया बुद्धिमान धर्मपुत्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण धर्म पुत्र के प्रति महान उन्नति करने वाले मैं धर्मों का वर्णन करने लगे पानी लोके पानी प्रधानति पांडव पानीजस् गुण दिव्या परलोके गुण बहा पाण्डुनंदन संसार में जल को प्राणियों का परम जीवन माना गया है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 राजेंद्र यमलोक पु में पुष्पोद की नाम वाली परम पवित्र नदी है वह जल दान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती है शीतलम सलिलम झत्र यक्षम अमृतोपम शीतत्ज तो प्रदा तीर्ण भवे नित्यम सुखाभम उसका जल ठंडा अक्षय और अमृत के समान मधुर है तथा वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुँचाता है प्रणश्यत अब्क्षा च युधिष्ठिअ्य अन्नचांदी अह पिपा भी प्रणश्यति तस्मा सदा देय तिषितेभ्योंजानता युधिष्ठिर जल पीने से भूख भी शांत हो जाती है किंतु प्यासे मनुष्य की प्यास अन्य से नहीं बुझती इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे अग्नेय मूर्ति अग्निर्मूर्तिशितेमृत से चवंभसूता मूलमुच्य बुध जल अग्नि की मूर्ति है पृथ्वी की योनि कारण है और अमृत का उत्पत्ति स्थान है इसलिए समस्त प्राणियों का मूल जल है ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है भूतानि जीवन्ति च सब प्राणी जल से पैदा होते हैं और जल से ही जीवन धारण करते हैं इसलिए जलदान सब दानों से बढ़कर माना गया है ये प्रयक्षभ्य ृतम तयसुदत्ता स्वयं प्राणत जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्नदान करते हैं वे मनो साक्षा प्राणदान करते हैं अन्ना चुक्रम चीव प्रतिष्ठि इंद्रिया चुद्धिस् नित्यशः अन्नशीलानि सीदंति सर्वभूतानि पांडवं पांडुनंदन अन्न से रक्त और विर्य उत्पन्न होता है अन्न में ही जीव प्रतिष्ठित है अन्न से ही इंद्रियों का और बुद्धि का सदा पोषण होता है बिना अन्न के समस्त प्राणी दुखित हो जाते हैं तेजो बल चूपम चंर्ज धृती ध्रुति ज्ञानम वेधा तथा युष्च सर्वन्ने प्रतिष्ठित तेज बल रूप सत्व सत्वीर धृति द्युति ज्ञान मेधा और आयु इन सब का आधार अन्न ही है सर्वकालम अन्ने प्राणां प्रतिष्ठिता समस्त लोकों में सदा रहने वाले देवता मनुष्य और तिरक योनि के प्राणियों में सब समय सबके प्राण अन्न में ही प्रतिष्ठित है अन्न प्रजापति रूपम अन्न प्रजन स्मृत सर्वभूतम चान्न जीव चान्नमय स्मृत अन्न प्रजापति का रूप है अन्न ही उत्पत्ति का कारण है इसलिए अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय माने गए हैं अन्न आधिष्ठिता प्राण अपान्यान एवं उदान्च समान्च धारियंति शरीर इनम प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रह देवधारियों को धारण करते हैं ग्रहण, कर्मा, आदि अन्न से ही चलते हैं चतुर्विधान भूतानी जंगमानी स्थरा राजेंद्र सृष्टि प्रजापते हैं राजेंद्र चारो प्रकार के चराचर प्राणी जो यह की सृष्टि है अन्य से ही उत्पन्न होते हैं विद्यास्थानानि प्रवर्तम स्मृत समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्य से ही चलते हैं इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है देव रुद्रादे सर्वे पितरोप्य यस्मादे न तो्यंती तस्मादेषते रुद्र आदि सभी देवता पितर और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं इसलिए अन्न सबसे बढ़कर है यस्माद्ना प्रजा सर्वा कल्पे कल्पे सृजद प्रभु तस्माद्ना परम ज्ञानम न भविष्य शक्तिशाली प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है इसलिए अन्न से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा यस्मा प्रवर्तन्ते प्रवृत्त धर्मअ काम एवं तस्मा तन्ना परम दानपुत्रे पांडव पांडुनंदन धर्म अर्थ और काम का निर्वाह अन्य से ही होता है अतः इस लोक या परलोक में अन्य से बढ़कर कोई दान नहीं है यक्षनागा भूता दानवास्मद यक्ष राक्षसग्रह नाग भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है ब्राह्मणा दरिद्रा सौन्नम संवत्सर नृप श्रोत्रियाय प्रयक्षे बिपाकेद विवर्जि दुक्तस्तु परम भक्तिमुपागतार्जित तो फल तस्ल राजन जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र एवं श्रोत्रीय ब्राह्मण को एक वर्ष तक अपने द्वारा धर्मपूर्वक उपार्जित अन्न का दान करता है उसके पुण्य के फल को सुनो शतवर्ष सहस्त्राणी कामग काम, काम ततचा भवे वह एक लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता है एवं अफसराओं का समुदाय उसका सत्कार करता है फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जाने पर वह जब स्वर्ग से नीचे तरता है तब मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है अग्रभिक्षा दरिद्रा जाते जो छह महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है उसका पुण्य फल सुनो गोसहस्रद पुण्यम समुदारित तत्मा होती नरो व इना संशय एक हजार गोदान का जो पुण्य फल बताया गया है वह उसी पुण्य के समान फल पाता है इसमें संशय नहीं है अद्भुश्राताय विप्रा क्षिदता देश कालाभिया दीयते पाण्डुनंदन पांडुनन्दन देश देशकाल के अनुसार प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके मदे आए हुए भूखे और अन्न चाहने वाले ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए यस्त पान पादूरा श्रमकर्षि चुत शांत आता खिन्न गति पृछन्वैषन्नताम गृहम्भ्येत तम पूजये यने नशोच थी स्वर्ग संक्रम तस्े देश तुष्टु सर्वेता जो दूर का रास्ता तय करने के कारण दुर्बल तथा भूख प्यास और परिश्रम से थका मांदा हो जिसके पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रग, हो रहा हो ऐसा बहुत ऐसा ब्राह्मण अन्नदाता का पता पूछता हुआ धूल भरे पैरों से यदि घर पर आकर अन्न की याचना करे, तो यत्नपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है नर उसके संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं न तथा हविषाहम न पुष्प न अनुले पन अग्न पार्थ तुष्यंती तो यथा यतिथि पूजनाथ पार्थ अतिथि की पूजा करने से अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी हविष्य से होम करने और फूल तथा चंदन चढ़ाने से भी नहीं होती देवमनमें दिजोषेषा श्रेष्ठापमार्जनम शांत संवाहनम तथा पादाव चा पादवचेत प्रतिशय प्रदान चथा श्यासन से एककैक पांडवश्रेष्ठ गो प्रधान शे पाण्डवश्रेष्ठ देवता के ऊपर चढ़ी हुई पत्र पुष्प आदि पूजन सामग्री को हटाकर उस स्थान को साफ करना ब्राह्मण के जूठे किए हुए बर्तन और स्थान को मांझ धो देना थके हुए ब्राह्मण का पैर दबाना उसके चरण धोना उसे रहने के लिए घर सोने के लिए सैया और बैठने के लिए आसन देना इनमें से एक एक कार्य का महत्व गोदान से बढ़कर है पादोदकम पादघ्रृतम दीपम्नम प्रतिश्रयम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 शत्रुधमन राजन ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार तथा भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करने के समस्त तैतीसों देवताओं की सेवा हो जाती है अभ्यागतो अभ्यागतें तयो पूजा तिज कुरजा दिति पौराणिकी श्रुति पहले का परिचित मनुष्य यदि घर पर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है दुजों को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए यह पंचम वेद पुराण की श्रुति है पादाभ्यंग योतिथिम पूज इन् पूजित अस्त न राजेन्द्र राज भवा बीह अनु संशय जो मनुष्य अतिथि के चरणों में तेल मलकर उसे भोजन कराकर और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता है उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है इसमें संशय नहीं है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 देवाश सर्वे पितरो अग्निश्च तस्मिजय पूजित पूजिताशो गते पितरो व्रजती थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तब उसके पीछे पीछे समस्त देवता पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं यदि उस अभ्यागत द्विज की पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदि की भी पूजा हो जाती है और उसके निराश लौटने पर वे देवता पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं अतिथिज भक्नाश गृह प्रतिनिवर्तते ही पितर स्त ना सन्ती दस वर्षाढ़ी घर से अतिथि को निराश होकर लौटना पड़ता है उसके पितर पंद्रह वर्षों तक भोजन नहीं करते निर्वासत यो विप्रम काला देश कालागत देव जायते नात्र संशय जो देशकाल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मण को वहाँ से बाहर कर देता है वह तत्काल पतित हो जाता है इसमें संदेह नहीं है चाण्डा लो प्रतिथि प्राप्त अभ्युदगम योगे न पूजन यदा यदि देशकाल के अनुसार अन्य की इच्छा से चांडाल भी अतिथि के रूप में आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को सदा उसका सत्कार करना चाहिए मोघम ध्रुवम पूर्णयती मोघम से मोघम सदास्नाति स्नाति न पूजयेतम जो अतिथि का सत्कार नहीं करता उसका उन्हीं वस्त्र उड़ना अपने लिए रसोई बनवाना और भोजन करना सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है सांगो, पढ़ती है दिन है। दिन सांगो पांग नृथा जो प्रतिदिन सांगो पांगेदों का स्वाध्याय करता है किंतु अतिथि की पूजा नहीं करता उस द्विज का जीवन व्यर्थ है पाकिज्ञ सोम संस्था विर ते ये तेसाम च जाराचंती गृह स्वतिथिगतो दवृथा तत्सव आशा यज्ञ आो लोकपाकयथा सोमयाग आदि के द्वारा यजन करते हैं परंतु घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते वे यश की इच्छा से जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं वह सभ व्यर्थ हो जाता है अतिथि की मारी गई आशा मनुष्य के समस्त शुभ कर्मों का नाश कर देती है देशम कालम च पात्रम ची चरीक्ष अल्पम सममी कुरिया इसलिए श्रद्धालु होकर देश काल पात्र और अपनी शक्ति का विचार करके अल्प मध्यम अथवा महान रूप में अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए महागतम स्वागत ना भी अन्नाध्य पूजे जब अतिथि अपने द्वार पर आवे तब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रसन्न चित्त होकर हस्ते हुए मुख से अतिथि का स्वागत करें तथा बैठने को आसन और चरण धोने के लिए जल देकर अन्नपान आदि के द्वारा उसकी पूजा करें हित प्रियो वो वा मूर्ख पंडित एववा प्राप्त हो जो वैश्वे स्वर्ग संक्रम अपना हित ऐसे प्रेम पात्र द्वेषी मूर्ख अथवा पंडित जो कोई भी बलिवैषदेव के बाद आ जाए वह स्वर्ग तक पहुँचाने वाला अतिथि है क्षुतपाशा श्रमताय देश कालागताय चंद प्रदातव्यम यज्ञ फल जो यज्ञ का फल पाना चाहता हो वह भूख प्यास और परिश्रम से दुखी तथा तो देशकाल के अनुसार प्राप्त हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक अन्न प्रदान करें भोज येम श्रेष्ठान विधिवत यज्ञ और श्राद्ध में अपने से श्रेष्ठ पुरुष को विधिवत भोजन कराना चाहिए अन्य मनुष्यों का प्राण है अन्न देने वाला प्राणदाता होता है इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को विशेष रूप से अन्नदान करना चाहिए अन्नदाव पूर्णचंद्र प्रकाशन विराजती अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य सब भोगों से तृप्त होकर भली भांति आभूषणों से संपन्न हुआ पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित विमान द्वारा देवलोक में जाता है वहां सुंदर स्त्रियों द्वारा उसकी सेवा की जाती है करीड्वा तू तत वर्ष कोटिथर तथा भवे वहाँ करोड़ वर्षों तक देवताओं के समान भोग भोगने के बाद समय पर वहाँ से गिरकर कर यहाँ महायशस्वी और वेद वेदशास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाला भोग संपन्न ब्राह्मण होता है यथा श्रद्धं यह कुरियान मनुष्यु प्रजाते महाधनपति श्रीमान वेद वेदांग पारग सर्वशास्त्र जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अतिथि सत्कार करता है वह मनुष्यों में महान धर्मान, वेद वेदांग का पारदर्शी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ और तत्व का ज्ञाता एवं भोग संपन्न ब्राह्मण होता है सर्वतिथ्यंत यह कुरिया धर्म यतेन अवभूत पाप भेद अभिवर्जितः जो मनुष्य धर्मपूर्वक धन का उपाजन करके भोजन में भेद न रखते हुए एक वर्ष तक सबका अतिथि सत्कार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते है। हैं सर्व आतिथ्यं तु यः कुर्यात् यथा सद्धं नरेशवः अकालनि भेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः सत्यसंधोजित क्रोधः शाखा धर्मवर्जितः अधर्म भेरोधर्मेषो मायाचर्यर्जिता श्रद्धान सुच पाकभेद विवर्जिस्मन दिव्येन दिव्य रूपी महायशा पुंदरपुर जाति गीयमसरो नरेश्वर जो सत्यवादी पुरुष समय का नियम का कारक नियम न रखकर सभी अतिथियों की पूर्वक सेवा करता है जो सत्य प्रतिज्ञा है जिसने क्रोध को जीत लिया है जो शाखा धर्म से रहित अधर्म से डरने वाला और धर्मात्मा है जो माया और मत्सरता से रहित है जो भोजन में भेदभाव नहीं करता तथा जो नित्य पवित्र और श्रद्धा संपन्न रहता है वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक में जाता है वहाँ वह दिव्य रूपधारी और महायशस्वी होता है राए उसके यश का गान करती है मनवंतरम तो तत्र क्रीडिवाद पूजित मनुष्यलोकमागम्य भोगवान ब्राह्मण हो भवे वह एक मनवंतर तक वही देवताओं से पूजित होता है और क्रीड़ा करता रहता है उसके बाद मनुष्यलोक में आकर भोग संपन्न ब्राह्मण होता है दाक्षिणा समाप्त।